श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नवगोपाल घोष श्री नवगोपाल घोष ने 1832 सौ में हावड़ा जिले के बेगमपुर ग्राम के प्रसिद्ध घोष परिवार में जन्म लिया था श्री रामकृष्ण से साक्षात होने के पहले वे बहादुर बागान में निवास करते थे वे हेडरसन कंपनी में उच्च पदस्थ अधिकारी थे तथा 300 से भी अधिक मासिक वेतन पाते थे वे बड़े ही भक्तिमान उदार तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे भजन कीर्तन आदि में उन्हें विशेष अनुराग था उनका रंग सावला, शरीर सांला और स्वास्थ्य उत्तम था वे सदा हसमुख रहते थे। दो बार होने के तीसरी बार उन्होंने जिन भाग्यवती महिला को गृह लक्ष्मी के रूप में पाया वे स्वयं तो भक्तिमती थी ही साथ ही उन्होंने समस्त परिवार में वैसे ही अचल भक्ति का संचार करते हुए उसे श्री कृष्ण प्रेम से ओत प्रोत कर दिया था कुलीन कायस्थ नवगोपाल बाबू अपनी पद मर्यादा तथा सहृदयता के फलस्वरूप मोहल्ले वालों के विशेष श्रद्धा पात्र थे जिस दिन नवगोपाल बाबू पहली बार अपनी सहजर्मणी तथा संतानों के साथ श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए थे उस दिन नाम धाम तथा कुशल प्रश्न आदि के अतिरिक्त और कुछ बातें नहीं हुई थी पर ठाकुर ने उन्हें प्रतिदिन भजन कीर्तन करने को कह दिया था तदनुसार वे प्रतिदिन परिवार के बालक बालिकाओं को लेकर मृदंग करताल के साथ कीर्तन करते थे इसके बाद लगभग तीन वर्ष तक उनका दक्षिणेश्वर जाना नहीं हो सका परंतु ठाकुर को उनकी याद ठीक ही थी अतः एक दिन उन्होंने भक्त किशोरी से पूछा क्यों जी लगभग तीन साल पहले तुम्हारे साथ जो एक आदमी आया था जिसका बहादुर बागान में घर है ऑफिस में बड़ी नौकरी करता है और गरीबों को मुफ्त दवाइया बांटता है वह अभी है? उसके साथ मुलाकात होने पर उसे एक बार यहाँ आने को कहना तो किशोरी के मुंह से यह संदेश पाकर नवगोपाल के आनंद तथा विस्मय की सीमा नहीं रही उन्होंने सोचा सर्वजन सम्मानित अवतार रूप में पूजित होकर भी इन्होने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतने दिन तक स्मरण रखा है उस अहेतुक दया का स्मरण करके उनके नेत्रों में आंसू अगले रविवार को नौ गोपाल अपनी पत्नी तथा नवगोपाल का ने बताया कि पिछले तीन वर्ष वे उन्हीं के उपदेशानुसार नाम कीर्तन करते आए हैं ठाकुर ने सब सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि अब उन्हें मात्र वैध साधना में आवध नहीं रहना होगा। उनके कृष्ण के के के के पास तीन बार आने जाने से ही वे भक्त स्तर में हो जाएंगे। इस मिलन के फल नौ गोपाल बाबू जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ गया अब से वे सर्वदा श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे रहने लगे और मौका मिलते ही पत्नी पुत्र आदि के साथ बारम्बार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे अब से श्री रामकृष्ण ने उनके तथा उनके परिवार के सबके हृदय पर अधिकार कर लिया नवगोपाल तथा उनकी रत्नगर्भा पत्नी के प्रथम पुत्र सुरेश की आयु उस समय मात्र पाँच छह वर्ष की थी परंतु तो जन्म से ही उसमें इतना ताल ज्ञान था कि उस अल्प आयु में ही वह कीर्तन के साथ मृदंग बजा लेता था श्री रामकृष्ण का इस शिशु के प्रति विशेष स्नेह था उन दिनों प्रति रविवार को किसी न किसी भक्त के मकान पर श्री रामकृष्ण महोत्सव हुआ करता था नवगोपाल बाबू के मन में भी एक बार महोत्सव करने की इच्छा हुई श्री रामकृष्ण की अनुमति लेकर यथारीति आयोजन किया गया और भक्तगण नवगोपाल बाबू के चंडी मंडप में आकर भागवत पाठ सुनने लगे यथा समय भक्त कल्परु शीर, कल्पतरु श्री रामकृष्ण का पदार्पण होने पर पाठ बंद हुआ तदुपरांत वनवारी नामक एक बैष्णों ने अपने दल के साथ प्रांगण में पदावली कीर्तन शुरू किया ठाकुर उस समय ठंडी मंडप में विराजमान थे कीर्तन आरंभ होते ही वे सिंह विक्रम के साथ कीर्तन के बीच में आ पहुंचे और त्रिभंगी मुरलीधर की फंगिमा में अवस्थित वो महाभाव में मग्न हो गए नौ गोपाल बाबू ने पहले से ही सुगंधित पुष्पों की बहुत बड़ी माला मंगा रखी थी अब उन्होंने वह ठाकुर के गले में पहना दी वह लंबी माला उनके श्री चरणों का स्पर्श करने लगी भक्त कर जहां कहीं भी थे वहां एकत्र हो गए और ठाकुर को चारों ओर से कर महाभाव किसी किसी की, भाव महा भाव की उद्दाम लीला चल रही थी समाधि भंग होने पर उन्होंने आसन ग्रहण किया और नौगोपाल शत्र नेत्रों से उनकी भुवन मोहिनी रूप सुधा का पान करने लगे अचानक उन्हें प्रतीत हुआ ठाकुर की लीला दे में से मानव चांदनी छिटक रही है उन्होंने इसे दृष्टिभ्रम समझा तथा दूसरों की ओर ताक कर देखा कि उन लोगों के भी मुखमंडल इसी प्रकार उज्जवल है या नहीं परंतु वैसी ज्योति और कहीं भी नहीं दिखाई दी उन्होंने अपने मछले भाई जय गोपाल से पूछा आज प्रभु के मुखमंडल में कुछ विशेषता देख रहे हो क्या भाई ने उत्तर दिया नहीं तो प्रतिदिन के समान ही स्पष्ट देख रहा हूँ नौगोपाल को तब भी ज्योति दिखाई दे रही थी फिर भी संदेह दूर नहीं हो रहा था अतः उन्होंने जाकर शीतल जल से अपने नेत्र धोए और पुनः प्रभु के समीप आए परंतु तब भी उन्होंने प्रभु का मुख्यमंडल पूर्वत ही ज्योतिर्मय देखा अंत में उनका संशय दूर हुआ और वे समझ गए कि वह श्री प्रभु की मुझी पर विशेष कृपा है इधर नौगोपाल की भक्तमती गृहणी दुमंजिले पर भोजन की सारी व्यवस्था करके पड़ोस की महिलाओं के साथ श्री रामकृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी आमंत्रित होकर ठाकुर ऊपर गए। वहां महिलाएं उन्हें प्रणाम करने लगी तो मां मां मा कहते हुए समाधि में डूब गए परंतु गृहिणी के मन में ठाकुर की चरण धुन लेने की तीब्र चरण धूल लेने की तीव्र इच्छा थी ठाकुर यह समझ गए और उन्हें इसकी अनुमति दी नवगोपाल की पत्नी ने मन ही मन प्रार्थना की कि वे अपने ही हाथों ठाकुर को खिलाए और इसके साथ ही ठाकुर पूज बैठे क्यों तुम मुझे अपने हाथ से खिलाएगी फिर क्षण भर ठहर कर कहा अच्छा ला नवगोपाल की पत्नी ने ठाकुर के मुखार बिंदु में मिठाई देने जाकर देखा कि मानो उनके भीतर से कोई चीज मुंह बाए हुए उनके होठों तक लाकर लपक कर उसे ग्रहण कर रही है यह देखकर वे भय से कांपने लगी और किसी प्रकार थोड़ी मिठाई उनके मुख में देकर रुक गई तदुपरांत ठाकुर ने स्वाभाविक रूप से कुछ भोजन किया और उन्हें प्रसाद लेने को को कहा। अन्य लोगों को देने के पहले करने में उनकी आपत्ति होने पर भी ठाकुर के आदेश पर उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लिया और शेष सारा नीचे भेज दिया प्रसाद तथा ऊपर ली हुई लीला का समाचार नीचे पहुंचते ही वहा बड़ी हलचल मच गई और सभी लोग आग्रहपूर्वक छीन झपट कर प्रसाद लेने लगे इस शोरगुल को सुनकर ठाकुर ने घोषणा से कहा इसीलिए उन्होंने उनको उसी समय प्रसाद ले लेने को कहा था अंत में ठाकुर के नीचे उतरने पर फिर कीर्तन हुआ फिर भोजन के उपरांत उस दिन का महोत्सव समाप्त हुआ एक बार गंगा पूजा के दिन नौगोपाल बाबू एक नाव किराए पर लेकर गिरेश बाबू आदि के साथ दक्षिणेश्वर को गए रास्ते में उनके बीच चर्चा छिड़ी कि गंगा स्नान किया जाए या नहीं घाट पर उस समय बड़ी भीड़ थी और वर्षा भी हो रही थी अतः स्वाभाविक ही था कि उन लोगों को स्नान करने की इच्छा नहीं हुई इसके अतिरिक्त उनके मन में यह विश्वास भी था कि ठाकुर के दर्शन करने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा ऐसा सोचकर वे लोग बिना स्नान किए ही श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे परंतु ठाकुर उन लोगों को देखते ही कह उठे योजे तुम लोग नहाओगे नहीं आज दशहरा है आज गंगा स्नान करना चाहिए हार मानकर सबने गंगा स्नान किया श्री रामकृष्ण जब काशीपुर में विराजमान थे संभवतः उस समय एक बिल्ली ने अपने बच्चों को साथ उनके पास आश्रय लिया जिसके कारण वे बड़े चिंतित हो उठे उन्ही दिनों एक बार नौगोपाल की पत्नी वहां आई ठाकुर ने संकोचपूर्वक उनसे कहा क्यों जी, तुमसे एक बात कहूं देखो यहाँ एक बिल्ली है फिर उसके कुछ बच्चे भी हुए हैं यहाँ तो उनके लिए दूध वूध कुछ नहीं है इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है सो भाई अगर तुम्हें दू तो क्या तुम उन्हें ले जाओगे तुम लोगों को, लोग को कोई असुविधा तो नहीं होगी घोष गृहिणी बोली यह तो मेरा परम सौभाग्य है मुझे तो वैसे भी बिल्लियों से प्रेम है और फिर आप दे रहे हैं या तो मेरे प्रति आपकी कितनी कृपा है उन्होंने घोष गृह को बिल्लियों को ले जाने दिया और वे आनंद पूर्वक उन्हें ले गई ठाकुर का कृपा दान मानकर वे इनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल किया करती थी और किसी को उन्हें मारने यह सताने नहीं देती थी काशीपुर में ठाकुर जिस दिन एक जनवरी अठारह ईस्वी कल्पतरु हुए थे उस दिन अन्य अनेक लोगों के साथ नौ गोपाल बाबू भी उपस्थित थे तथा ठाकुर की कृपा पाकर धन्य हुए थे उस दिन कृपा मुग्ध राम बाबू ने नौ गोपाल बाबू से आग्रहपूर्वक कहा था महाशय आप कर क्या रहे हैं ठाकुर आज कल्पतरु हुए हैं न जाइए जाइए जल्दी जाइए यदि कुछ मांगने का हो तो अभी मांग लीजिए। यह सुनकर नौ गोपाल शीघ्रता से उस स्थान पर गए और ठाकुर को साक्षांग प्रणाम करके बोले प्रभु मेरा क्या होगा ठाकुर ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा थोड़ा जब ध्यान कर सकोगे नौ गोपाल ने उत्तर दिया मैं बाल बच्चे वाला गृहस्थ आदमी हूँ घर के अनेक लोगों के पालन के लिए मुझे तरह तरह के कार्यो में व्यस्त रहना पड़ता है मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है इस पर ठाकुर पुनः थोड़ी देर चुप रहकर बोले तो क्या थोड़ा थोड़ा जब नहीं कर सकोगे उत्तर उतना भी समय कहा अच्छा मेरा नाम तो थोड़ा थोड़ा ले सकोगे ना? उत्तर हाँ सो तो खूब कर सकूंगा इस पर ठाकुर ने कहा बस उसी से हो जाएगा तुम्हें तो और कुछ नहीं करना होगा